भारतीय दर्शन सांख्य दर्शन प्रत्येक व्यक्त अपने अस्तित्व के लिए अपने कारण पर निर्भर है अतएव यह परतंत्र है व्यक्त तीनों गुणों से युक्त है ये जड़ प्रकृति के कार्य है इसलिए ये भी जड़ है और जड़ होने के कारण अभिवेकी है अर्थात अपने को दूसरों से पृथक स्वयं नहीं कर सकते विषय है अर्थात ज्ञान से भिन्न और सबके भोग की वस्तु है ये सामान्य है अर्थात सकल साधारण व्यक्तियों के लिए है ये अचेतन है अर्थात चेतन ज्ञ से भिन्न है और जड़ है ये प्रसवधर्मी है किसी को उत्पन्न करने की योग्यता को प्रसवधर्मित्व टीकाकारों ने कहा है किंतु ग्यारह इंद्रियों में तथा तो पाँच भूतों में दूसरों को उत्पन्न करने की योग्यता नहीं है अतएव यह अर्थ उचित नहीं मालूम होता यहां स्वरूप या विरूप या दोनों प्रकार के परिणामों से युक्त होना का अर्थ उचित मालूम होता है सत्व रजस तथा तमस इन तीनों गुणों की साम्यावस्था मूला प्रकृति अथवा प्रधान या अव्यक्त कहलाती है यह अति सूक्ष्म होने के कारण परोक्ष है वृद्धि के द्वारा इसका प्रत्यक्ष नहीं होता यह अनुमान से सिद्ध होता है महत्त्व आदि इसके कार्य हैं, कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती अतएव महत्व आदि का जो कारण है वही प्रधान या प्रकृति है मूला प्रकृति अव्यक्त है इसका प्रत्यक्ष नहीं होता अतएव इसके अस्तित्व के संबंध में साधारण लोगों को संदेह उत्पन्न होता है कि प्रकृति है या नहीं इसलिए युक्तियों के द्वारा प्रकृति के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं पहला भेदानाम परिणाम परिमाणार्थ यह कारण है महत् आदि तेईस तत्व सीमित परिमाण के हैं सीमित परिमाण वाले कार्यों को उत्पन्न करने के लिए एक व्यापक कारण का होना आवश्यक है यही प्रकृति या अव्यक्त रूप व्यापक भ्या, कारण है दूसरा भेदान समन्वयात महत् आदि तत्व भिन्न भिन्न है फिर भी इन सब में एक साधारण धर्म है जो सबको एक सूत्र में बांधता है जो समन्वय करने वाला अर्थात एक भाव को सर्वत्र रखने वाला है वही अभ्यक्त है तीसरा भेदानाम शक्तितः प्रवृत्ते महत् आदि तत्वों में स्वरूप तथा विरूप परिणाम के लिए प्रवृत्त है यही प्रवृत्ति व्यक्तों में किसी विशेष शक्ति के कारण होती है वह शक्ति प्रत्येक व्यक्त में भिन्न भिन्न है ऐसा स्वीकार करने में गौरव है अतः एक शक्ति का आश्रय मानना आवश्यक है जो अभी व्यक्तों में स्वरूप विरूप परिणाम की योग्यता को उत्पन्न करे वह आश्रय अव्यक्त है वस्तुतः मूला प्रकृति या अभ्यक्त में ही तो तीनों गुण है गुणों में ही परिणाम की शक्ति है यह शक्ति प्रत्येक व्यक्त में मूला प्रकृति से ही आती है और इसीलिए इन व्यक्तों में परिणाम होता है बहुत से टीकाकारों ने ईश्वर कृष्ण के कथन को ध्यान में रखकर, जन्म मरण करना नाम प्रति नियमाद युगपत प्रवित्तेश्च पुरुष बहुत्व सिद्धम त्रैगुण्य विपरिया इस सांख्य कारिका को बद्ध पुरुष के साथ न लगाकर के साथ जोड़कर सांख्य मत में पुरुष बहुत का प्रचार किया है और इसी से प्रभावित होकर इस देश के तथा पाश्चात्य देशों के प्रायः सभी विद्वानों ने सांख्य में इसी पुरुष बहुत्ववाद को स्वीकार कर लिया है इस भ्रांति का कारण मालूम होता है ज्ञ से संबंध रखने वाली एक कारिका का नष्ट हो जाना इस नष्ट कारिका में ज्ञ तथा तो बद्ध पुरुष दोनों के संबंध में ईश्वर कृष्ण ने अपना विचार प्रकाशित अवश्य किया होगा यह कारिका वर्तमान सोलहवीं तथा तो सत्रहवीं कारिकाओं के मध्य में रही होगी ऐसा मुझे मालूम होता है इसकी युक्तियों पर आगे हम विचार करेंगे तथापि यहां इतना कह देना आवश्यक है कि ईश्वर कृष्ण ने कहा है व्यक्ति अव्यक्त ज्ञ व्यक्तज्ञ विज्ञानात अर्थात व्यक्त अव्यक्त तथा ज्ञ के विशेष ज्ञान से दुख की आत्यंतकी तथा एकांतिक निवृत्ति होगी विचार करना है कि ईश्वर कृष्ण ने छठी कारिका में यह स्पष्ट कर दिया है कि बुद्धि के ले से लेकर पृथ्वी पर सभी व्यक्तों का ज्ञान प्रत्यक्ष से ही होता है जिन तत्वों का प्रत्यक्ष होता है उनके अस्तित्व में तो कभी भी संदेह नहीं हो सकता अथव एक तेईस व्यक्तों के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए कार्यक्रम में कहीं भी प्रत्यय प्रयत्न नहीं किया गया है इसकी आवश्यकता ही नहीं है वे तो प्रत्यक्ष है अवशिष्ट अव्यक्त अर्थात मूला प्रकृति एवं ज्ञा ये दोनों परोक्ष तत्व हैं और इनके ज्ञान के लिए छठी कारिका में ही कहा गया है कि अत की प्रतीति अनुमान से होती है सांख्य मत में मूला प्रकृति तथा बद्ध पुरुष या जीवात्मा परोक्ष है अत है और इनके अस्तित्व को अनुमान के द्वारा ईश्वर कृष्ण ने सिद्ध किया है उन्होंने महत आदि तेईस व्यक्तरूप कार्यों में के द्वारा उनके मूल कारण अर्थात मूल प्रकृति को अनुमान के द्वारा सिद्ध किया है इसी बात को ईश्वर कृष्ण ने भेदा परिमाणात् समन्वयात शक्ति प्रवित्तेश्च कारण कार्य विभागा अविभागा स्वरूपस्य इस कारिका के द्वारा प्रमाणित किया है इस प्रकार अव्यक्त की सिद्धि की गई है यह प्रश्न किया जाता है कि छठी कारिका में अतिद्रिया में बहुवचन शब्द का प्रयोग है मूला प्रकृति तो एक है फिर बहुवचन क्यों उत्तर में यह कहा जा सकता है कि जीव जीवात्मा या बद्ध पुरुष के अस्तित्व को भी प्रमाणित करना आवश्यक है जीवात्मा भी परोक्ष है इसलिए इनकी भी सिद्धि के लिए अनुमान प्रमाण की आवश्यकता है और अनुमान के लिए हेतुओं की आवश्यकता होती है इन हेतुओं का निरूपण ईश्वर कृष्ण ने संघात परार्थत्वात्गुणादि विपर्याद अधिष्ठान पुरुषोस्ती भोक्तृभात कैवल्या प्रवृत्ते इस कार्यिका में किया है इनके द्वारा पुरुष की सिद्धि की है यह पुरुष बद्ध पुरुष है और ही है जैसा हमने अन्यत्र भी स्पष्ट किया है यह बद्ध पुरुष अनंत है अतएव अतिद्रिया नाम इस बहुवचन से मूला प्रकृति और बद्ध पुरुषों का ग्रहण होता है अब यहाँ विचारणी है कि ईश्वर कृष्ण ने व्यक्त और अव्यक्त के अस्तित्व तथा धर्मों के संबंध में तो अपने ग्रंथ में विचार किया है किंतु ज्ञा के संबंध में तो कहीं भी कुछ नहीं कहा है कहना तो आवश्यक है अन्यथा ज्ञ ग्या का ज्ञान किस प्रकार हो सकता है